ओपरमात्म नम अथादोध्याय अर्जुन उवाच संस से महाबाहो तक से चृषिकेश पृथ केशिनीषूदन पदछेद संयास्य महाबाहो तत्व त्याग से चृषिकेश पृथक केशिनीषूदन अन्वय एव श महाबाह हे महाबाहो ऋषिकेश हे हे केशि केशिनीषूदन हे वासुदेव मैं संन्यासन्यास और त्यागस्य त्याग के तत्व तत्व को पृथक पृथक पृथक वेदि जानना इच्छा चाहता हूँ श्री भगवाच कवयो फल काम्याण न्या संस कवो विदु सर्वकम फलत्यागमुस्यागम विचक्षेद काम्यास कवय विदु सर्वकम फलत्यागम प्रहु त्यागम विचक्ष शब्दार्थ कवय पंडितजन जन तो काम्याम काम्य कर्मणाम कर्मों की न्यास त्याग को संन्यासम सन्यास विदुह समझते हैं तथा दूसरे विचक्षणाह वी विचार कुशल पुरुष सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल के त्याग को त्यागम त्याग प्राह कहते हैं त्याजम दोषवदित्य के कर्म प्रहुर्मिषी यज्ञ दान यदानपकर्म न मिति चापरे पदछेद त्याज दोषवत कर्म प्राहुमनीषिड़तकर्म न्याजय एव शब्द एके कई एक मनीषिड़ विद्वान इति ऐसा प्राहु कहते हैं कि कर्म कर्म मात्र दोषवत दोषयुक्त हैं इसलिए त्याज्यम त्यागने के योग्य हैं च और अपरे दूसरे विद्वान इति यह आहुह कहते हैं कि यज्ञ दान यज्ञदान कर्म, यज्ञ दान और कर्म न न्याज्यम त्यागने योग्य नहीं हैं। निश्चय श्रेणु में त्र गे भरतसम त्याग हि पुरुषव्याघ्रिव संप्रकर्ति पदछेद निश्चय शृणों त्रगे भरतसम त्याग हि पुरुषव्याघ्रिव संप्रकर्ति न्वय एवं शब्दार्थ पुरुष व्याघ्र हे पुरुष श्रेष्ठ भरत सत्तम अर्जुन तत्र सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्यागे त्याग के विषय में तू मैं मेरा निश्चयम निश्चय श्रृणु सुन ही क्योंकि त्याग त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से त्रिविधः तीन प्रकार का संप्रकृत कहा गया है यज्ञ दानतप कर्म न त्याज कार्य तप्च पवना मनीषीण पदछेद यम न्याज कार्यज्ञ दान तपच्चे पावना मनीषीणय यज्ञ दान तपह कर्म, यज्ञ दान और तप रूप कर्म तपरूपकर्म न्याजम त्याग करने के योग्य नहीं है बल्कि तत् वह तो एवं अवश्य कार्य कर्तव्य है क्योंकि यज्ञ यज्ञ दानम दान च और तप तप ये तीनों एवं कर्म मनीषिणाम बुद्धिमान पुरुषों को पावना पवित्र करने वाले हैं ऐतान्यू कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानी च कर्तव्याति में पार्थ निश्च मत मुतम पदछेदी अपितु कर्मी संगम त्यक्त कर्तव्या मे पाथ निश्चिम मतम अन्वय शब्द पाथ हे पार्थ एकता इन यज्ञ दान और कर्मों को तू तथा अन्य और अपि भी कर्माणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को संगम आसक्ति चलानी फलों का त्यक्त्वा त्याग करके अवश्य कर्तव्या करना चाहिए इति यह मे मेरा निश्चितम निश्चय किया हुआ उत्तमम उत्तम मतम मत है नियतस्यतु संयास कर्मणो नोपद्य मोहात पर तामस परिक पदछेद नयत नियतस्य तु संस कर्मणः न उपपद्यते से तस्य पर तामस परिकीर्ति अन्वय शब्दा तो परंतु नियत कर्म कर्मका, का संन्यास स्वरूप से त्याग न उपपद्यते उचित नहीं है इसलिए मोहात, मोह के कारण तस्य उसका परित्याग त्याग कर देना तामस परिकीर्ति त्याग कहा गया है दुखमी यकर्म कायक्लेशया त्यजेत साराजसम त्याग लभित इति न्यागल पदछेद दुःख कायक्लेशजेत सह कृत्राजसम त्यागम न एवं त्यागफलम त्याग लभित अन्वय शब्दार्थ यत जो कुछ कर्म कर्म है तत् वह सब दुखम एवं दुखरूप ही है इति ऐसा समझकर यदि कोई काय क्लेश भयात शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्यजित त्याग कर दे तो सह वह ऐसा राजसम राजस त्यागम त्याग कृत्वा करके त्याग फलम त्याग के फल को एव किसी प्रकार भी न लभित नहीं पाता कार्यमित्येव कार्यमी यकर्मत क्रियतेर्जुन संगम त्यक्ता फलम चगत्को इति एव कार्यमित नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम एवा सह त्याग सात्व मत अन्वय शब्दारे अर्जुन हे अर्जुन यत जो नियतम शास्त्रविहित कर्म कर्म कार्य करना कर्तव्य है इति एव इसी भाव से संगम आशक्ति च और फल फल का त्यक्त्वा त्याग करके क्रियत किया जाता है सह एव वही सात्विक सात्विक त्याग त्याग मत माना गया है न द्वेष्टय कुकुशलम कर्म कुशलनासृजते तगी सविष्टो मेधा छिन्नस पदछेद न देशि अकुशल कर्म कशल नुसृजते त्याग सविष्ट मेधा छिन्न संशय न्वय एवं शब्दार्थ अकुशलम अकुशल कर्म कर्म से तो न देश दुष नहीं करता और कुशले कुशल कर्म में न अनुसते आसक्त नहीं होता वह सत्वसमाष्ट शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष छिन्न संशय संस्रय रहित मेधावी, बुद्धिमान और त्यागी सच्चा त्यागी है नी देहृताशक्यक्तु कर्माण्यशेषत यस्तु कर्म फल त्यागी सगीत पदछेद नी देहृताशक्यक्त कर्माणी अशेष त्यागी इति अभिधीयते अन्वय शब्द ही क्योंकि देहभृता शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा अशेषतः संपूर्णता से कर्माणी सब कर्मों का त्यकुम त्याग किया जाना न शक्यम शक्य नहीं है तस्मात इसलिए यह जो कर्मफल त्यागी कर्मफल का त्यागी है सह तो वहीगी त्यागी, त्याग है यधीयत कहा जाता है अश्रम भवत्य कर्मण फल्यागिना न तु संसिना क्वचि पदछेद अनिष्ट मिश्रम चिविध कर्मण फलतीगिना न तो संसिम क्वचि अन्वय शब्दागिना कर्मफल त्याग न करने वाली मनुष्यों की कर्म कर्मों का तो इष्टम अच्छा अनिष्टम बुरा च और मिश्रम मिला हुआ इति त्रिविधम तीन प्रकार का फलम फल प्रेत्य मरने की पश्चात अवश्य भवती होता है तू किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाली मनुष्यों के कर्मों का फल क्वचित किसी काल में भी न नहीं होता पंचैतानी महाबाहो कारणानी निबोध में सांखे प्रोक्तानि पञ्च एतानि सिद्धकण कारणानि निबोधमे सांखे महाबाहोणा प्रोक्तानि मे सांख्येता प्रोक्ता सिद्धकणय शब्द महाबाहो हे महाबाहो सर्व कर्मणाम संपूर्ण कर्मों की सिद्ध सिद्धि के एता ये पंच पांच कारणानी हेतु कृतांत कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में प्रोक्तानी कहे गए हैं तानी उनको तो मे मुझसे निबोध भलिभाति जान अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण च पृथक विविधास् पृथक चेष्टा दैव चैवात्रपंचम पदछेद अधिष्ठ तथा कर्ता कर्ण च च एव अत्र पृथ्विधिधेषा दैव अत्र इस विषय में अर्था कर्मों की सिद्धि में अठान अधिष्ठान चा, और कर्ता कर्ता तथा पृथक भिन्न भिन्न प्रकार की करणम करण चा, एवं विविधाह नाना प्रकार की पृथक अलग अलग चेष्टाह चेष्टाएँ और तथा वैसी एवं पंचम पांचवा हेतु शरीरवांग दैवै शरीरवाँमनोभिक प्रारभते नर न्याय विपरीत वा तस्य वा, पंचते शरीरवांग पदछेद शरीरवाँमनोभिकर्म प्रारभते नरह, वा प्रारभते नर न्यावा विपरीत वे तस्तव अन्वय शब्द नर मनुष्य शरीर वांग शरीरवा मनवाड़ी और शरीर से शास्त्रानुकुल वा अथवा विपरीत वा विपरीत कर्म जो कुछ भी कर्म प्रारभते करता है तस्य उसके एते ये पंच पांचो हेतव कारण हैं त्रवि कर्ता केवल तो पश्यत कृत बुद्धित्वात् न सश्यतिर्मती पदछेद त्रे सती कर्ता कवल तो यतबुद्धि न स पश्य दुर्मतीन्वय शब्द तु परंतु एवं ऐसा सती होने पर भी यह जो मनुष्य अकृत बुद्धिवात्त अशुद्ध बुद्धि होने के कारण तत्र उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवलम केवल शुद्ध स्वरूप आत्मान आत्मा को कर्तारम कर्ता पश्यति समझता है सह वह दुर्मति है मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी न पश्यति यथार्थ नहीं समझता यस्य यहांकृत भाव बुद्धि न लिप्यते हत्वापि स इोका नी न निबध्य पदछेेद भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हवा सोका न निब्यते अन्वय यस्य जिस पुरुष की अंतकरण में अहं कृतह मैं करता हूँ ऐसा भाव, भाव न नहीं है तथा यश जिसकी बुद्धि बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में न लिप्यती लिपायमान नहीं होती सह वह पुरुष ईमान इन लोकान सब लोकों को हत्वा मारकर अपि भी वास्तव में न न तो हंति मारता है और न न निबध्यते पाप से बंधता है परिज्ञाता ध्या कर्मचोदना कण कर्मकर्ध कर्मसंग्रह पदछेद ज्ञान परिज्ञाता पिज्ञाता कर्मचोदना कण कर्मकर्ता इति कर्मसंग्रह अन्वय एवं शब्दार्थ परिज्ञाता ज्ञाता ज्ञानम ज्ञान और ज्ञे ज्ञेय त्रिविधा यह तीन प्रकार की कर्मचोदना कर्म, कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्ता कर्णम करणम तथा कर्म क्रिया इति त्रिविधः तीन प्रकार का कर्म संग्रह कर्म संग्रह है ज्ञान कर्मचर्ता चिध्वगुण भेदत ह, प्रोच्यते गुण गुणसख्या त्रिधा यृणुुता पदछेद ज्ञान कर्मचर्ता चीधभेद तानि अपि गुणसख्या यृणुतावय शब्दार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 कहे हैं कहे उनको अपि भी तो मुझसे यथावत भली भाति शुणुसून सर्वूतेषु ये नैक भावव्ययमीक्ष से अविभक्त विभक्तु तज्ञान विद्धि सात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व पदछेद येन भूतेषु ये एक अव्यय्छते अविभक्त विभक्सु त्ञान विद्धि सात्विकन्वय शब्द येन जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्शु पृथक पृथक सर्वभूतेशु सबूतों में एकम एक अव्यय अविनाशी भावम परमात्मा भाव को अविभक्तम विभागरहित समभाव से स्थित इच्छते देखता है तत उस ज्ञानम ज्ञान को तू तू सात्विक विद्धि जान सात्विजान पृथक यज्ञानमान पृथ्वीधान वेत्तिष्व भूतेषु तज्ञान विद्धि राज पदछेद पृथक त्वेना, तु यत् यत ज्ञान नाभा पृथक विधान वेत्तिषु भूतेषु तत्ज विधिराजसम अन्वय एवं शब्द तु किंतु यत् जो ज्ञान ज्ञान अर्था जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेशु सर्वेश भूतेषु भूतों में पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार की नाना भावान नाना भावों को पृथकव अलग अलग वेत्ती जानता है तत् ज्ञानम ज्ञान को तू तो राजसं राजस विद्धि जान यू कृत्नवेकस्ेशमहेतुक अतत्वाथवल चाहमसमुदा पदछेद यू कृत्नवेकस्े सहेतुक अतत्वाथव मस उदाहृत अन्वय तु तो परंतु यत जो ज्ञान एक, एक कार्य शरीर में ही कृत्नवत संपूर्ण के सदृश सकम आसक्त है च तथा जो अहैतुक बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और अल्पम तुच्छ है तत् वह तामसमस उदाहृतम कहा गया है नियतम संगरहित अराग देश कृतम अफल प्रेप सुना कर्म मुच्यते नियतम यत्वच्य पदछेदर अरागद्द्वेशत अफल प्रेक्षुणा कर्म यत्क्य अन्वय यत् जो कर्म कर्म नियतम शास्त्रविधि से नियत किया हुआ और संग्रहित कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा अफलप्रेप सुना फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा अरागद्वीषतः बिना रागद्विष के कृतम किया गया हो तत्व वह सात्विकम सात्विक उच्यते कहा जाता है यू काम सुसुना कर्म साहंकरेण वा पुनः क्रीयते बहुलायास तद्राज सुदाहृत पदछेद यू का कर्म साहंकरेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तत्स उदाहरितम् अन्वय एवं शब्द तो परन्तु जो कर्म कर्म बहुलायास बहुत परिश्रम से युक्त होता है पुनः तथा कामेप सुना भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा वा या साहकार अहंकार युक्त पुरुष द्वारा क्रियत किया जाता है तत् वह कर्म राजस, उदाहरितम कहा गया है अनुबंधम क्षय हिंसा अन्ेक्ष पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यमस मुच्यते पदछेद अब क्षम हिंसा अन्वेक्ष्य चौरषम आरभ्य कर्म यमस उच्यते अन्वय एव शब्द य जो कर्म कर्म अनुबंधम परिणाम क्षय हानि हिंसाम हिंसा च और पौरुषम सामर्थ्य को अनवेक्ष्य न विचार कर मोहात् केवल अज्ञान से आरभ्य आरंभ किया जाता है तत्व कर्म तामस उच्यते कहा जाता है मुक्त संगो मुक्तसंगो नहवादी धृत्युत्म सिद्धय सिद्ध्योनिर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते पदछेद मुक्तसादी धेतुत्साहम सिद्ध सिद्धोर निर्विकर्ता सात्विक उच्य उच्यते अन्वय एवं शब्दार्थ कर्ता कर्ता मुक्तसंगरहित अनहवादी अहंकार की वचन ना बोलने वाला धृत्युत्मित धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्ध सिद्धो कार्य के सिद्ध होने और ना होने में निर्विकार विकारों से रहित है वह सात्विक सात्विक उच्यते कहा जाता है रागी कर्मफल प्रेपु लुब्धोंत्मक हर्ष करता हर्षशोकान्वकर्ताजस परिकीर्ति पदछेद रागी कर्मफल प्रेपु लुब्ध हिंसात्मक असुचिह हर्षशोकान्वित करता राजस परिकीर्ति अन्वय शब्दार्थ करता कर्ता रागी आसक्ति से युक्त कर्मफल प्रेपु कर्मों के फल को चाहने वाला और लुब्ध लोभी है तथा हिंसात्मक दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला असुचि अशुद्धाचारी और हर्ष शोकान्वित हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस राज परिकृति कहा गया है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध नयृतिकोलश करता तामस उच्यते विषादीदीर्घसूत्री चर्तामस उच्य पदच्छेद अयुक्त प्राकृत स्तब्ध नैस्कृति विषादीदीर्घसूत्रीच कर्तामस उच्यते अन्वय एवं शब्दार्थ कर्ता कर्ता अयुक्त अयुक्त प्राकृत शिक्षा से रहित स्तब्ध घमंडी शठ धूर्त नैष्कृतिक और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा विषादी शोक करने वाला अलस आलसी चीर् दीर्घसूत्री है वह तामस तामस उच्यते कहा जाता है बुद्धेरभेदृति गुणतस्त्रिविधम श्रृणु प्रोच्यमशेण पृथक जया पदछेद बुद्धेहदम धृते चोत श्रृणु रोचमनमशे पृथक धनंजय अन्वय शब्दार्थः धनजय हे धनंजय अब तो बुद्धे बुद्धि का च और धृते धृति का एव भी गुणतः गुणों के अनुसार त्रिविधम तीन प्रकार का भेदम भेद मया मेरे द्वारा अशेषेण संपूर्णता से पृथकवेन विभागपूर्वक प्रोच्यम कहा जाने वाला श्रेणु सुन प्रवृत्तिवृत्ति कार्या भयाभ बंधम मोक्षम यावेति वेत्ती बुद्धि सात्विकी पदछेद प्रवृत्तिवृत्ति कार्या कार्ये भया भे बंधम मोक्षा वेत्ती बुद्धि सा सात्वी अन्वय एवं शब्द पार्थ हे पार्थ या जो बुद्धि प्रवृत्तिम प्रवृत्ति मग च्या और निवृत्ति मार्ग को कार्य कार्या कर्तव्य और अकर्तव्य को भयाभय भय और अभय को च्या, तथा बंधन बंधन च और मोक्षम मोक्ष को वेत्ती यथार्थ जानती है सा वह बुद्धि बुद्धि सात्वी सात्वी हया धर्म च कार्य चा कार्यमें अयथावत् प्रजानाति बुद्धि कद छेदह यया धर्मम अधर्मम कार्यम धर्मच कार्य च कार्य अयथावत् प्रजाति बुद्धि सा पार्थराजसी अन्वय एवं शब्दार्थ पाथ हे पार्थ यया जिस बुद्धि के द्वारा धर्म धर्म च और अध अधर्म को च्या तथा कार्यम कर्तव्य च और अकार्यम अकर्तव्य को एवं भी अयथावत यथार्थ नहीं प्रजाती जानता सा वह बुद्धि बुद्धि राजसी राजसी है अधर्मम धर्मम धर्मी या ममसवृता सर्वान् विपरीताश बुद्धि तामसी सामसी पदछेद अधर्म मन्यते ममस आवृता सर्वान् विपरीता च बुद्धि पार्थतामसी अनव एवं शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन या जो तमसा तमोगूण से आवृता घिरी हुई बुद्धि अधर्मम अधर्म को भी धर्मम यह धर्म है इति ऐसा मनते मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सर्वार्थन संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीतान विपरीत मनते मान लेती है सा वह बुद्धि बुद्धि तामसी तामसी है धार्यते मनह योगेना धृत्याय मनंद्रिय्रियाचारिण्यातिशाथसात्वी पदछेद धृत्यायया धारिय मन योगेना अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्त्वी अन्वय एवं शब्दार्थ पाथ हे पार्थ यया जिस अव्यभिचारिणियाचारिणी अव्यभिचारिन्य धृतिया शक्ति से मनुष्य योगेन ध्यान योग के द्वारा मन इंद्रिय क्रिया मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धार्यति धारण करता है सा वह धृति धृति सात्विकी सात्विकी है यायातु धर्म तो धर्म कामार्थन धृत्याधार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति पाथराजसी पदछेद यया तो धर्म काम धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति साजसी अन्वय परंतु पार्थ हे पुत्र अर्जुन अर्जुन फलाकांक्षी हल्की इच्छा वाला मनुष्य यया जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा प्रसंगेन अत्यंत आसक्ति से धर्म कामार्थन धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, सा वह धार्यती धारणकर्ता हे राजसी धारणशक्तिजसि राजे यया स्वप्नम भयम शोकम विषाद मदमेव न विमुंचती दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी पदछेद य स्वप्नम भयम शोक विषाद मदमे चुंचती दुर्मेधा धीतितामसी अन्वय एव शब्दार्थः पार्थ हे पार्थ दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य या जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा स्वप्नम निद्रा भयम् भय शोकम् चिंता च और विषादम दुख को तथा मदम उन्मत्तता को एव भी न विमुंचती नहीं छोड़ता अर्थ धारण किए रहता है सा वह धृति धारण शक्तिमी तामसी, तामसी है सुखम ईदानी त्रिविधम श्रेणु मे भरतर्षभ अभ्यासारे युखात निगछति पदछेद सुखम तु इदानिविधम श्रेणु मे भरतर्षभ अभ्यास रमते यत्र च निगच्छति निगछति यद्रिस्मी परिणामे मृतोपम तत्सुखम सात्व प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसाद पदछेद ये विषम पिणा अमृतोपम तत्सुखम सात्विक प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजन्वय शब्दार्थ भरतर्षभ हे भरतश्रेष्ठ इदानीम अब त्रिविधम तीन प्रकार की सुखम सुख को तू भी तू में मुझसे सृढ़ सुन यत्र जिस सुख में साधक मनुष्य अभ्यासात भजन ध्यान और सेवा आदि की अभ्यास से रमते रमण करता है च और जिससे दुखांतम दुखों के अंत को निगच्छति प्राप्त हो जाता है यत जो ऐसा सुख है तत् वह अग्रे आरंभ काल में यद्यपि विषम विष के इव तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम परिणाम में अमृतोपम अमृत के तुल्य है अतः इसलिए तत् वह आत्मबुद्धि प्रसादजम परमात्म विषय बुद्धि की प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुखम सुख सात्विकम सात्विक प्रोक्तम कहा गया है संयोगात यद्यत परिणामे हैषयन्द्रियसंगात्द्रे मृतोपम पिणा विषमीव तत्सुखम संयोगात पदछेद अग्रे अग्रेअमृतम परिणामे विशम इव तुखम राजसम स्मृतम अन्वय एवं शब्दार्थ जो सुखम सुख विषय संयोगात विषय और इंद्रियों के संयोग से, से भवती होता है तत वह अग्रे पहले भोग काल में अमृतोपम अमृत अम्रित के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणामे परिणाम विषम विष किव तुल्य है अतः इसलिए राजसम राजस स्मृत कहा गया है यदग्रे यदग्रेनुबंधे चुख मोहन निद्रा लस्य प्रमा निद्राल तत्ताम यत् समदात पदछेद यग्रेबंधे चुखम मोहनम आत्मन निद्रल्य प्रमादोत्थमस उदाहत अन्वय यत् जो सुखम सुख अग्रे भोगकाल में च तथा अनुबंध परिणाम में ची आत्मन आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है वह निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रालस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसम तामस उदाहृत कहा गया है न वा दीवी देवेशु वा पुनः तदस्ृथिव्यादेशन सकृतिजैर्मुे सैत्गु पदछेद न तत् पुनः सत्व प्रकृतिज मुक्त ये सैभगुण शब्दार्थ एवं पृथ्वी में वा देवी आकाश में वा अथवा देश देवताओं में पुनः तथा इनके सिवा और कहीं भी तत वह ऐसा कोई भी सत्वम सत्व न नहीं अस्ति है यत जो प्रकृतिजै प्रकृति से उत्पन्न ए भी इन त्रिभी तीनों गुण गुणों से मुक्तम रहित सैत् ब्राह्मण क्षत्रिवीषा शुद्राण पर कर्मि प्रविभक्ता स्वभाप्रभुवैर्गुण पदछेद ब्राह्म क्षत्रियी शुद्राण पर कर्मा प्रविभक्तानि प्रभक्ता स्वभाप्रभवैर गुण अन्वय एवं शब्द परंतप हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिवीषा ब्राह्मण क्षत्रि और वैश्यों की च तथा शूद्राण शूद्रों की कर्माणि कर्म स्वभाव स्वभाप्रभवै स्वभाव से उत्पन्न गुण गुणों के द्वारा प्रविभक्तानि विभक्त किए गए हैं समो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवेव ज्ञानम विज्ञानिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम् पदच्छेद दम तप शौच आर्जव एवं ज्ञान विज्ञान आस्ति ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, अन्वय एवं शब्दार्थ शकरण का निग्रह करना दम इंद्रियों का दमन करना तप धर्म पालन के लिए कष्ट सहना शौचम बाहर भीतर से शुद्ध रहना शांति दूसरों के अपराधों को क्षमा करना आर्जव मन इंद्री और शरीर को सरल रखना आस्तिक्यम वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक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 स्वाभाविक कर्म स्वाभा शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावजम्, स्वभाव पदछेद शौर्य तेज धृतिदाक्ष्यम युद्धे चप्यपलायनम दान ईश्वर भावच कर्म स्वभाव अन्वय एव शब्द शौर्य तेजः तेज तेज धृतिधर्यदाक्ष्यम चतुर्ता युद्धे युद्ध में अपि भी अपलायनम न भागना दानम दान देना च और ईश्वर भाव स्वामी भाव ये सबके सब ही छात्रम क्षत्रिय के स्वभावजम्, स्वाभाविक कर्म कर्म है ौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभाजात्मक कर्म शूद्रा स्वभावजम् पदछेद कृषि वाणिज्य वैश्यकर्म वैश्य कर्म स्वभावजम् अपि स्वभावज अन्वय एवं शब्दार्थ कृषि गौरक्ष वाणिज्यम खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य कर्म स्वभावज वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा परिचर्यात्मकम् वर्णों की सेवा करना, सेवाकर्ना शूद्रशूद्र का भी स्वभावज स्वाभाविके कर्म, कर्म स्वे कर्मण्यभि संसिधि लभते नर स्वकर्मनिरत सिद्धि यथाविन्दति तछ्रृणु द्छेद स्कर्मणिर संि लभते नर स्वकर्मनिर सिद्धि यहां तत्सृणुन्वय एवं शब्द स्वे स्वे स्वाभाविक कर्म स्वा कर्मणि कर्मों में अभिरत तत्परता से लगा हुआ नर मनुष्य संसिधिम भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को लभते प्राप्त हो जाता है स्वकर्मनिरत अपनी स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा जिस प्रकार से कर्म करके सिद्धिम परम सिद्धि को विन्दती प्राप्त होता है तत उस विधि को तु सुन तुधि कोृणुसून यत प्रवृत्तिर्भूताद स्वर्मणा तम्यर्च्य सिद्धि विंदती मानव पदछेद यतः येन य प्रवृत्ति भूतादा तम अभ्यर्च्य सिंध अन्वय से शब्द संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति हुई है और ये न जिससे इदम यह सर्वम समस्त जगत ततम व्याप्त है तम उस परमेश्वर की स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अभ्यर्च्य पूजा करके मानव मनुष्य सिद्धिम, परम सिद्धि को विन्दति प्राप्त हो जाता है श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात्वुष्ठिता स्वभावतम कर्म कुरो किलबिष पदछेद श्रेयान्स्वधर्म विगुण परधर्मात्विता स्वभावनीयतम कर्म कुर नापनोति किलबिशम अन्वय एवं शब्दार्थ स्वनुष्ठिता अच्छी प्रकार आचरण किए हुए पर परधर्मात् दूसरे के धर्म से गुण, गुण रहित अपि भी स्वधर्मः अपना धर्म श्रेयान श्रेष्ठ है यस्मात क्योंकि स्वभावनीयतम स्वभाव से नियत किए हुए कर्म स्वधर्मरूप कर्म को कुर करता हुआ मनुष्य किलबिषम पाप को न नहीं आपनोति प्राप्त होता सहजं कर्म सहज कर्मकौतेय सदोषमी न्यजीत सर्वरंभा दोषेण धूमेनावावृता पदछेदर्मकौंतेय सदोषम त्यजे सर्वरंभा दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता अन्वय एवं शब्दार्थ कौंतेय हे पुत्र कौंतीपुत्र दोष युक्त होने पर अपि भी सहजम सहज कर्म कर्म को न नहीं त्यजित त्यागना चाहिए क्योंकि धुमेन धुएं से अग्नि अग्नि की इव भाति सर्वरंभा सभी कर्म किसी न किसी दोषेण दोष से आवृता युक्त हैं अशक्तबुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगतस्पृहक सिद्धि परिगछति पदछेद अशक्तबुद्धि सर्व जीतागतृहकसी परमा संसन अग्छति अन्वय एव शब्दार्थः सर्वत्र, सर्वत्र असक्त बुद्धि, बुद्धि रहित वाला, विगत स्प्रिह, सर्वत्रपृह रहित और जीतात्मा जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संयासेन सांख्य योग के द्वारा परमाम, उस परम नैषकम सिद्धि नैषकम सिद्धि को अगछति प्राप्त होता है सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा निबोध मे समे न कौंतेय निष्ठा ज्ञान से पारा पदछेद सिद्धि यथा यहाँ तथा आपनोति आपनोतिबोध में समसेन कौंतेय निष्ठा ज्ञान या परा अन्वय एवं शब्द या जो कि ज्ञान ज्ञान योग की परा निष्ठा परा, निष्ठा है सिद्धि उस निष्कर्म सिद्धि को यथा जिस प्रकार से प्राप्त प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म ब्रह्म को आपनोति प्राप्त होता है तथा उस प्रकार को कौंतेय हे कुंती पुत्र तू समासेन संक्षेप में एवं ही मे मुझसे निबोध समझ बुद्धया विशुद्धयाुक्त धृत्यात्म नियम्य शब्दीन विषया त्यक्ता रागद्देशु पदछेद बुद्धया विशुद्धयाुक्त धृत्या आत्मा च शब्दी त्यक्तागद्देश विवक्त लघ्वासी यनयोगप वैराग्यं सुप्रिता पदच्छेदः विविक्त विवक्तवी लघ्वासी ययमस ध्यान योग परैराग्यम समुश्रि अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम पिग्रह विमुच्य निर्मशा ब्रह्म भूयाय कल्पते पदछेद अहंकार बलम् दर्पम् काम क्रोधम परिग्रहम् विमोच्य निर्म शांत ब्रह्मभूयाय कल्पते अन्वय एवं शब्द विशुद्धया विशुद्ध बुद्धया बुद्धिसे युक्तः युक्त तथा लघुवासी हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादिन शब्दादि विषयान विषयों का त्यक्त्वा त्याग करके विविध सेवी भी एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला धृत्या सात्विक धारण शक्ति के द्वारा आत्मान अंतकरण और इंद्रियों का नियम्य संयम करके यत्वाकायमानस मनवाड़ी और शरीर को वश में कर लेने वाला रागद्वेश को कोदस्य सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम भली भांति दृढ़ वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेनेवाला तथा अहंकार अहंकार बलम बल दर्पम घमंड काम काम क्रोधम क्रोध च और परिग्रह परिग्रह का विमुच्य त्याग करके नि निरंतर ध्यान योग पर ध्यान योग की पारायण रहने वाला निर्म ममता रहित और शांत शांति युक्त पुरुष ब्रह्म भूयाय सचिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का कल्पते पात्र होता है ब्रह्मूत प्रसन्ना शोचती न काती सर्व भूतेषु मद्भक्ति लद्छेद ब्रह्मभूत प्रसन्ना शोचती न काती सर्वतेषु मद्भक्ति लभते पराम अन्वय एवं शब्दार्थ ब्रह्मभूत सचिदानंद घन ब्रह्म में एक भाव से स्थित आत्मा प्रसन्न मन वाला योगी न न तो किसी के लिए शोचती शोक करता है और न न किसी की कांचती आकांक्षा ही करता है ऐसा सर्वेशु समस्त समस्तभूतेषु प्राणियों में समह, योगी पराम मदभक्ति मेरी पराभक्ति को लभते प्राप्त हो जाता है भक्तियामीजातीवाण्यस्मी तत्वतः ततो मम तत्वतो विशते तम त्ञाशते तदन पदछेद भक्त मिजाती यावान्स्मी तत्व तत माता वेशते तदनतर अन्वय शब्दार्थः भक्त्या पराभक्ति के द्वारा वह माम मुझ परमात्मा को अहम मैं यह जो हूँ च और यावान जितना अस्मि हूँ तत्वत अभिजाती थी, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा तत उस भक्ति से मुझको मूझको तत्वतत्व से ज्ञावा जानकर तदनंतरम तत्काल ही विषते मुझ में प्रविष्ट हो जाता है सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों मदव्यप्रय मतप्रसावापनों शाश्वत पदम व्यय पदछेदर्वकर्मा अदा कर्वाण मदव्यश्रय मत मतप्रसावा शाश्वतम पदम अव्यय न्वय एवं शब्दार्थ मदव्यश्रय मेरे पायण हुआ कर्मयोगी तो सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को सदा सदा कुर्वाण करता हुआ अपि भी मत प्रसादात मेरी कृपा से शाश्वतम सनातन अविनाशी, पद परम पदको अवापनों प्राप्त हो जाता है चेतसा चेतसावकर्माणी मयि संस मुद्धिग मुश्रि मच्चि सतत भव पदछेद चेतसावकर्मा मयि संस मत्पर बुद्धिगमुश्रि मच्चि सतत अन्वय सब कर्मों को चेतसा मन से मयि मुझ में सन्य अर्पण करके तथा बुद्धियोगम रूप योग को उपाश्रित लंबन करके मत मतपर मेरे पारायण और सततम निरंतर मुझ में चित्त वाला भव हो मच्चित्त सर्वदुर्गा मत् प्रसाद तरष्यस अथ चेतहकारा न्रोष्यसी विनक्ष्यसी पदछेद मच्चिसर्वदुर्गाड़ी मत मतप्रसा त्यसी अथ चेतकारा ना श्रोष्यस विनक्ष्यसी न्वय एवं शब्दार्थ मच्चित मुझ में चित्तवाला होकर तू मत प्रसादात मेरी कृपा से सर्व दुर्गाड़ी समस्त संकटों को अनायास ही तरहसी पार कर जाएगा अथ और चेत यदि अहंकारात अहंकार के कारण मेरे वचनों को न श्रोस्यसी सुनेगा तो विनक्षसी नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा यदंकार मश्रित नोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यष व्यवसायस्ते यत् न योत्से इति पदछेद मिथ्या नोत्से व्यवसायः ते व्यवसाय प्रकृति स्वाम्क्ष्य अन्वय शब्द यत् जो तू तो अहंकारम अहंकार का आश्रित आश्रय लेकर इति यह मन से मान रहा है कि न योत् मैं युद्ध नहीं करूँगा ते तेरा ईश यह व्यवसायह निश्चय मिथ्या मिथ्या है यत क्योंकि तेरा प्रकृति स्वभाव झी नियोक्ष्यति जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा स्वभाव स्वभाविन कौनतेय निब्ध स्व कर्मणा कर्त नेहात् करिष्यस्य कैष्यवशि तत्पेद स्वभावन कौंतेय निब स्वकर्मणा कर्त न इच्छसी यत मोहात् अपि अवशी तत्व इव शब्दार्थः कौन्तेय हे कुंती पुत्र य जिस कर्म को तू मोहात मोह के कारण करतुम करना न नहीं इच्छसी चाहता तत उसको अपि भी स्वेन अपने पूर्वकृत स्वभावजैन स्वाभाविक कर्मणा कर्म से निबद्ध बंधा हुआ अवश्य परवश होकर क्यसि करेगा ईश्वर सर्वूताशेर्जुन सर्वभूतानि ब्रमयन सर्वूताूढ़ा मयया पदछेद ईश्वर सर्वूताे अर्जुन तिष्ठति ठति सर्वभूतानि यंत्रूढ़ी मयया अन्वय एवं शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन शरीर रूप शरीरूपयंत्र में आरूढ़ हुए सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर अंतर्यामी परमेश्वर माया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्राम्य भ्रमण कराता हुआ सर्वभूता सब प्राणियों के हृदय हृदय में ष्ठति स्थित है तमेव शरण सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा परम शांति स्थान प्राप्ति शाश्वत तम एव तमेंव शरण सर्वभावेन भारत तत्द परम शातिम स्थान प्राप्श शाश्वत अन्वय एव शब्दार्थ भारत हे भारत तू सर्वभावेन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की एव ही शरण शरण में गच्छ जा तत्प्रसादात उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम परम शांतिम शांति को तथा शाश्वतम सनातन स्थानम परम धाम कोसि प्राप्त होगा ज्ञानमाख्यातम् गुहयाद गुह्यतर मैं विमृश्य तदेशेण यथेसी तथा कुरु आख्यातम् पदछेद्या गुह्यतर मैं विमृश्यत यथा यथाइसी तथा कुर अन्वय इस प्रकार यहाँ गुह्यासे भी गुह्यतरम गोपनीय ज्ञान ज्ञान मैया ते तुझसे आख्यातम कह दिया अब तूत इस रहस्ययुक्त ज्ञान को अशेषेण पूर्णतया विमृश्य भलीभांति भांति विचार कर यथा जैसी इच्छसी चाहता है तथा वैसे ही कुरु कर गु्यतम भूय श्रेणुमें परम वच इे दृढ़मीति तथो वक्षा ते ही तम पदछेदूतम भूय श्रेणुमें परम वच इति ततः वक्ष्याम अन्वय एवं शब्दार्थ सर्वगुह्यतम संपूर्ण गोपनियों से अति गोपनीय अतिगोपनीय में परमरहस्युक्त वच वचन को तू भूय फिर भी श्रृणु सुन तू मे मेरा दृढ़म अतिशय इष्ट प्रिय असी है ततः इससे इति यह परम हितम परमहितक वचन मैं ते तुझसे वक्षा कहूंगा मन मना मद भक्तो प्रतिजाने मनमनाह मद्याजीमा नमस्कुर मे वैष्यसी सत्ये प्रिय एव मन्मनाभक् मद्याजीमा नमस्कुर मेष्य सत्ये प्रिये न्वय एवं शब्दार्थ मनमनाह मुझ में मन वाला भव हो मदभक्त मेरा भक्त भव बन जी मेरा पूजन करने वाला भव हो और माम मुझको नमस्कुरु प्रणाम कर एवं ऐसा करने से तो माम मुझे एव ही ऐसे प्राप्त होगा यह मैं ते तुझ से सत्यम सत्य प्रतिजानी प्रतिज्ञा करता हूं यत क्योंकि तु मैं मेरा प्रिय अत्य प्रिय हैज्यक शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षिष्यामी माँ शुच् सर्वधर्मान् परज्य माम मेक शरण व्रज अहम पेभ्य मोक्षिष्या माँ शुचय एव शब्दार्वधर्मा संपूर्णों को अर्थ संपूर्णकर्तव्यकर्मों को मुझ में, त्याग कर तू केवल एकम एक माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरणम शरण में व्रज आजा अहम मैं त्वा तुझे सर्वपापीभ्य संपूर्ण पापों से मोक्षिष्यामी मुक्त कर दूंगा म शुच शोकमत्के न तपस्काय भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवैवाच्यम योभिसु यति पदछेद इदम ते नतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चुश्रूषविवाच्यम नम यभ्यसूयती अन्वय ते तुझे इदम यह गीता उपदेश कदाचन किसी भी काल में न न तो अतपस्काय तपरहित मनुष्य से वाच्यम कहना चाहिए न न अभक्ताय रहित से च और नशुश्रूषवे बिना सुनने की इच्छा वाले से ही वाच्यम कहना चाहिए च चा, तथा यह जो मझम्मी दोष दृष्टि रखता है तस्म उससे तो कभी भी न नहीं कहना चाहिए इमम यइम परम गुह्य मद्भक्तेशभिधाषति भक्ति मयि पर संशयः मेवैत्संशय पदछेद यम परम गुह्यम मद्भक्षुअ्य भक्ति मयि पराइ्यति संशय अन्वय एव पुरुष मई मुझमें पराम परम भक्तिम प्रेम कृत् करके इमम इस परम परम गुह्यम रहस्ययुक्त शास्त्र को मद्भक्तेशु मेरे भक्तों में अभिधास्यति कहेगा सह वह मझको एव ईष्य प्राप्त होगा असंशय इसमें कोई संदेह नहीं है तस्मान नस्म मनुष्यु कश्चिम प्रियकृत भविता न मे तस् प्रियतरो भुवि पदछेद न तस् मनुष्यु कशि मे प्रियतम भविता न मे तस्तर भुवि अन्वय एवं शब्दार्थ तस्मात् उससे बढ़कर मे मेरा प्रियकृत प्रिय करने वाला मनुष्यु मनुष्यों में कश्चित कोई च भी न नहीं है चा पृथ्वी भर में तस्मात् बढ़कर मैं मेरा प्रियतर प्रिय अन्य दूसरा कोई भविष्य होगा भी न नहीं नही अद्यषते चईम धर्म्य संवाद ज्ञानये नेनाहमीष्ट समी मे मति पदछेद अद्य शते इमम धर्मम संवादम आवयोह ज्ञानयम स्याम मे मतिवय एव शब्दार जो पुरुष इस धर्म में आवयोह हम दोनों के संवाद संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्यक्षत पढ़ेगा तेन उसके द्वारा चा भी अहम मैं ज्ञान यज्ञन ज्ञान यज्ञ से इष्ट पूजित श्याम होंगे इति ऐसा में मेरा मति मत है सोपि सुभालोकान अपि यो नर सोपी अपि शुभालोका पदछेद्रद्धावान्नसूय लोकान युभा पुण्यकर्माण अनुय शब्दार्थ यह जो नर मनुष्य श्रद्धावान श्रद्धायुक्त च और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का शणुआया श्रवण भी करेगा स वह भी पापों से मुक्त मुक्त होकर पुण्यकर्मणाम उत्तम कर्म करने वालों के शुभान श्रेष्ठ लोकान लोकों को प्राप्या प्राप्त होगा कच्चिदे तछ्रुतम पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा ज्ञान कच्चिजानस्मोह प्रनते धनंजय पदछेद कच्चिश्रुत पाथ याग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसमोह प्रे धनंजया अन्वय पार्थ त्वया हे पार्थ कचित क्या एतत इस गीता शास्त्र को त्वया तुनि एकाग्रेण चेतसा एकाग्रचित्त से श्रुतम श्रवण किया और धनंजय हे धनंजय कचित क्या ते तेरा अज्ञान सम्मोह अज्ञान जनित मोह अज्ञानजनमोह नष्ट हो गया अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिल्धप्रसादन मायाच्युत स्थिति गतसंदेह करीषिवचन तव पदछेद नोह लब्धा। अच्युत मैयाच्युत स्थिति गेह कर वचनम तव अन्वय ऊँ शब्दार्थ अच्युत हे अच्युत त्वत्प्रसादात आपकी कृपा से मम मेरा मोहः मोह, मोह नष्टः नष्ट हो गया और मया मैंने स्मृति स्मृति लब्धा प्राप्त कर ली है अब मैं गत संदेह संशय रहित होकर स्थित स्थित अस्मि हूँ अतः तो आपकी वचनम आज्ञा का करीश्य पालन करूंगा संजय उवाच् वासुदेव वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः स्रौसम अद्भुत रोमहर्षण पदछेद पदच्छेदः इति अहम् वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम अस्रोस अद्भुत रोमहर्षण अन्वय इव इति इस शब्दारह मे वासुदेव से श्रीवासुदेव के और महात्मनः महात्मा पार्थस्य अर्जुन की इम इस अद्भुत अद्भुतरहस्ययुक्त रोमहर्षण रोमांचकार संवाद संवादको अस्रोषं सुना व्यास प्रसादाश्रुतवान्तु्यमं परोगम कृष्णात् क्षाकथयत स्वयं पदछेद व्यास प्रसाद गुह्यम कृष्णात् योगेस्राष्णा साक्षाकथय स्वयं अन्वय इव शब्दार्थः व्यास प्रसाद श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अहम मैंने एक इस परम, परम गुह्यम गोपनीय योगम योग को अर्जुन के प्रति कथयत कहते हुए स्वयं स्वयं योगेश्वरात योगेश्वर कृष्णात भगवान श्री कृष्ण से साक्षात प्रत्यक्ष सुना है राजन सुनाहे राजस्मृत संस्मृत संवादमीमद्भुत केशवार्जुनो पुण्यम ऋषा च मुहुर्मुहु पदछेद राजन राजस्मृत संस्मृत संवादम अद्भुत केशवार्जुनोर पुण्यम ऋष्यामी मुहुर्मुहु अन्वय एवं शब्द राजे राजेशवाजुनोर भगवान्नी और अर्जुन की इम इस रहस्ययुक्त पौ कल्याणकारक च और अद्भुतम अद्भुत संवादम संवाद को संस्मृत संस्मृत पुनः पुनः स्मरण करके मैं मुहुर्मुहु बार बार हृष्यामी हर्षित हो रहा हूँ तच्चस्मृत्यूपुत हरे विस्मो मे महराजनी चुन पुनः पुनः पदछेद तस्मृत संस्मृत अति अद्भुत हरे विस्म मे महान राजयामी चुनपुन अन्वय राजन, हे राजन, हरेह, की शब्द उस अति अत्यंत अद्भुत विलक्षण रूपम रूप को ची संस्मृत्य संस्मृत्य पुन पुनः स्मरण करके में मेरे चित्त में महान महान विस्मय आश्चर्य होता है च और अहम मैं पुनः पुनः बार बार हर्षितो रा हूँ योगीश्वर कृष्ण यनुर्धर तत्र श्रीर्वीजो भूति ध्रुवा नीतिमतिम पदछेद्रोगश्वर यत्र य धनुर्धर तत्र त्री विजय भूति ध्रुवा नीति मती ममय शब्दार्थ यहाँ योगीश्वर योगीश्वर कृष भगवान्नी है भगवान हैं। और यहाँ धनुर्धर गांडीवधनुषारी अर्जुन हैं, तत्र वहीं पर श्री श्री विजय विजय भूति विभूति और ध्रुवा अचल नीति नीति है इति ऐसा मम मेरा मति मत है ओ तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीतापनिष्सु ब्रह्म विद्यार्जुन श्री संवाद मोक्षसन्यास योगो नाष्टादोध्याय